शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जगतजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी उस श्रेष्ठ रथ में घुघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है वे नित्य रूपा हैं वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं, सबके संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तमन किया तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके इसके बाद देवता बोले अंबिके महादेवी हम सदा आपके दास हैं आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने पहले आप दक्ष के पुत्र की वल्लभा हुई थी उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ अतः हम देवता और मुनि जाकुल होकर आपके शरण में आए हैं महसानी शिवे आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो देवी आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो देवी इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए